महाभारत द्रोणपर्व अठाद्याय सात्विकी द्वारा सुदर्शन का वध संजय उवाच द्रोणम स जिस्प्रवीर तथा हादायान प्रहस्य सूत वचनम बभासे प्रवीर कुछ संजय कहते हैं कुरु वंश शिरोमणे द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके प्रमुख महारथियों को जीतकर नरवीर सात्कीिकी ने अपने सारथी से हंसते हुए कहा निमित्त मात्र व्यूतः दग्धारे सव फाल गुणाभ्या हता निहन सय सुन समुद्भवेन सारथे इस विजय में आज हम लोग तो निमित्त मात्र हो रहे हैं वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन ने ही हमारे इन शत्रुओं को दग्ध कर दिया है देवराज के पुत्र नरश्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए सैनिकों को ही हम लोग यहाँ मार रहे हैं तमेव मुक्तुंग महामृत किरण समापत अच्छे न उस महासमर में सारथी से ऐसा कहकर धनुर्धर शिरोमणि शत्रु प्रवर बलवान सातिकी ने सहसा सब और दाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे बाज मांस के टुकड़े पर झपटता है तमजान तमस्वी खबर नहीं विगाश के के किरणों समान प्रकाशमान रथियों में श्रेष्ठ आपकी सेना में घुसकर चंद्रमा और संघ के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों द्वारा आगे बढ़ते चले जा रहे थे उस समय किसी ओर से कोई योद्धा उन्हें रोक न सके असह्य सर्वे भारत प्रतिमा त्विकी का पराक्रम असह्य था उनका धैर्य और बल महान था वे इंद्र के समान प्रभावशाली तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले शरत काल के सूर्य के समान प्रचंड तेजस्वी थे, थे आपके समस्त सैनिक मिलकर भी उन्हें रोक न सके अमर सूर्ण स्तर चित्र कांचन वर्म धारी सुदर्शन सात कि मा पतवार उस समय अत्यंत विचित्र युद्ध करने वाले स्वर्ण सुवर्ण कवधारी धनुप्रेष्ठ सुदर्शन ने अपने ओर आते हुए सात्विकी को अमरस में भर कर बलपूर्वक रोका भारत योधास्तोबकाश मित्र इंद्र यो युद्ध विवाह मरुखा भारत उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ जैसे देवगण वृत्ता सुर और इंद्र के युद्ध की गाथा गाते हैं उसी प्रकार आपकी योद्धाओं तथा तो सोमकों ने भी उन दोनों के उस युद्ध की भूरी -भूरी की। सुदर्शन सात मुख्य माज अनागानद राजपुंगदर्शन ने सम्रांगण में सात तिरोमणी सातिकी पर सैकड़ों सुण बाणों द्वारा प्रहार किया परंतु सिने प्रवर सातिकी ने उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डाला तथव सक्र प्रतिमोपि सात्यकी सुदर्शन पते द्विधा त्रिधा तान करो सुदर्शन सर्वोत्तम चंदन भर महा इसी प्रकार इंद्र के समान पराक्रमी सात्यकी भी सुदर्शन पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए सुदर्शन भी अपने उत्तम बाणों द्वारा उन सबको दो दो तीन तीन टुकड़े कर देते क्षाणा निहता सुदर्शन सात्क क्रोधाद तेजा सरा न मुंत चित्रा उस समय सात्विकी के वेघशाली बाणों द्वारा अपने चलाए हुए बाणों को नष्ट हुआ देख प्रचंड तेजस्वी राजा सुदर्शन ने क्रोध से उन्हें जला डालने की इच्छा रखते हुए से सुवर्ण जटित विचित्र बाणों का उन पर प्रहार आरंभ किया पुनः सबाण त्रिभी कल्पै आकर्ण पूर्ण निशितिपुंख दिव्याध देहाभरण विभिद्य तेत फिर उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी तथा काम तक कर छोड़े हुए सुंदर पंख वाले तीन तीखे से को बिंध दिया। वे का करके उनके शरीर में समा गए। आज अग्नि प्रकाश चतुर्भ चतुरा प्रसै तत्पश्चात उन राजकुमार सुदर्शन ने अन्य चार तेजस्वी बाणों का संधान करके उनके द्वारा चांदी के के समान चमकने वाले उन चारों घोड़ों को भी बलपूर्वक घायल कर दिया तथा तरस्वी रिंद्र समान सुदर्शन से सुगण ही सुशिक्षण नाद नादम। सुदर्शन के के द्वारा उस प्रकार घायल होने पर इंद्र के समान और वेगशाली स्ने पौत्र सात्विकी ने अपने सुतिक्षण मार समूहों से सुदर्शन के अश्वों का शीघ्र ही संघार करके उच्च स्वर से सिंहनाथ किया अथा सेकृत भल्लन सक्र सन्निभ सुदर्शन सेवीर चुरेन काकुंडल पूर्ण शशि प्रकाशम भ्रजिष्णु वक्त यहांधर प्रसय संख्ये बल तत्पाइंद्र के वज्र तोल्य भल्ल से, उनके सारथी का सिर काट कर सम्रांगण में, में अत्यंत बलवान बलासुर का सिर बलपूर्वक काट लिया था निहत्यतम पार्थिव पर महात्मा राज कल्प नरेश्वर राजा के पुत्र एवं पौत्र सुदर्शन का रणभूमि वध करके यदु तिलक रणभूमि में वध करके यदुकुलक देंद्र सदृशपराक्रमी वेगशाली महामनस्वी सातकी अत्यंत प्रसन्न होकर विजयश्री से सुशोभित होने लगे न तत तो यजाजुन एवन निवार सैन्यम थव मगण उघे सदस्वयुक्न रथन राजंक विषय राजन तदनंतर लोगों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा वाले नरवीर की अपने सुंदर असुओं से जुते हुए रथ के द्वारा बाण समूहों से आपकी सेना को हटाते हुए उसी मार्ग से चल दिए जिससे अर्जुन गए थे तत्वीय अपूजोधरा समेता प्रवर्तमान्यत उनके उस आश्चर्यजनक उत्तम पराक्रम की वहाँ एकत्र हुए समस्त योद्धाओं ने बड़ी प्रशंसा की सात के अपने बाणों के पथ में आए हुए शत्रुओं को उन बाणों द्वारा अपने देव के समान दग्ध कर रहे थे ये श्री महाभारते द्रोण पर्वणी जयद्रथवध पर्वणी सुदर्शनवधे अष्टाधिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सुदर्शन वध विषयक एक वां अध्याय पूरा हुआ